श्रीमद्भागवत महापुराण दसमस्क अथकतोध्याय गोपिका गीता गोप्यौचु जयतिक जन्मना व्रज श्रियत इंदिरा शस्वत् गोपियां वेश में गाने लगी। प्यारे तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी व्रज की महिमा बढ़ गई है तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहां नित्य निरंतर निवास करने लगी है इसकी सेवा करने लगी है परंतु प्रियतम देखो तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में भटककर तुम्हें ढूंढ रही हैं। सर दुदाशे साधु जात सतम सर दिशा सुरत वध हमारे हृदय के स्वामी हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिज की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है अस्त्रों से हत्या करना ही वध है। हैद वैद्यता नलात मृतमयात्म जात विष्वते भय रक्षता मुहू पुरुष सिरोम पुरुष सिरोमणे यमुना जी के विषय जल से होने वाली मृत्यु अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर इंद्र की वर्षा आंधी बिजली दावानल, नल और व्योमासुर आदि से एवं भिन्न भिन्न अवसरों पर सब प्रकार के भयों से तुमने बार बार हम लोगों की रक्षा की है न खु गो पिकानंद भवान अखिल तो सकुदे खुले। तुम केवल यशोदा नंदन ही नहीं हो समस्त शरीर धारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो अंतर्यामी हो सखे ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए तुम यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो विरचिता भयं कांत अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रगण्य यदवंशिरोमणे जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं उन्हें तुम्हारे करकमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हैं हमारे प्रियतम सबकी लालसा अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला वही करकमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है हमारे सिर पर रख दो ब्रज जनताम निजन स्म ध्वंसन स्मित कियो के दुख दूर करने वाले वीर शिरोमणि श्याम सुंदर तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक उज्ज्वल रेखा ही तुम्हारे प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है हमारे प्यारे सखा हमसे रूठो मत प्रेम करो हम तो तुम्हारी दासी हैं तुम्हारे चरणों पर निछावर हैं, हम अबलाओं की अपना वह परम सुंदर सांला सांवला मुख कमल दिखलाओ प्रणत देह नाम पाप करषणम चृणचरा अनुम से निकेतनम फणिफड़पित पधाम भुजम है सुना तुम्हारे चरण कमल प्राणियों के सारे पापों को नष्ट कर देते हैं वे समस्त सौंदर्य की खान है। और स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती रहती हैं तुम उन्हें चरणों से हमारे बछड़ो के पीछे पीछे चलते हो और हमारे लिए उन्हें सांप के फणों तक पर रखने में भी तुमने संकोच नहीं किया हमारा हृदय तुम्हारी विरह को आग से जल रहा है तुम्हारी मिलन की आकांक्षा हमें सता रही है तुम अपने चरण हमारे वक्षस्थल पर रखकर हमारे हृदय की ज्वाला को शांत कर दो मधुरया गिरावल गिरा बल बुध मनो गया पुष्कर क्षण विधि कर महावीर मोह्यति रध रसी धुना प्या कमल न, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है उसका एक एक पद एक एक शब्द एक एक अक्षर मधुराती मधुर है बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं उस पर अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं तुम्हारी उसी वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियां मोहित हो रही है दानवीर अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो छका दो तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि जीवन कविड़ित श्रवण मंगलम श्री मदात भे भूरिदा जना प्रभु तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है विरह से सताए हुए लोगों के लिए तो वह जीवन सर्वस्व ही है बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं भक्त कवियों ने उनका गान किया है वह सारे पाप ताप तो मिटाती ही है साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान भी करती है वह परम सुंदर परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है जो तुम्हारी उस लीला कथा का गान करते हैं वास्तव में भूलोक में ही सबसे बड़े दाता है प्यारे एक दिन वह था जब तुम्हारी प्रेम भरी हसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की क्रीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद में मग्न हो जाया करती थी उनका ध्यान भी परम मंगलदायक है उसके बाद तुम मिले तुमने एकांत में हृदय स्पर्शी ठिठोलियाँ की प्रेम की बातें कही हमारे कपटी मित्र अब वे सब बातें याद आकर हमारे मन को क्षुब्ध के देती है चलसीयत भ्रजाचार्य सुंदरम नाथते पदम कुरे कलिलतां कांत गच्छती। हमारे प्यारे स्वामी तुम्हारे चरण कमल से भी सुकोमल और सुंदर हैं जब तुम गौ को चराने के लिए व्रज से निकलते हो तब यह सोचकर कि तुम्हारे वे युगल चरण कंकड़ तिनके और कुश कांटे गड़ जाने से कष्ट पाते होंगे हमारा मन बेचैन हो जाता है हमें बड़ा दुख होता है दिन घनरजस्वलं दिन ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलके लटक रही हैं। और गांवों के खुर से उड़ कर घनी धूल पड़ी हुई है हमारे वीर प्रियतम तुम अपना वह सौंदर्य हमें दिखा दिखा कर हमारे हृदय में मिलन की आकांक्षा प्रेम उत्पन्न करते हो प्रणत कामदम पद्म मंडनम धेय महापदे चरण पंकजम संतम चमदे प्रियतम एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो तुम्हारे चरण कमल चरणागत भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वी के तो वे भूषण ही हैं आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है जिससे सारी आपत्तिया कट जाती हैं कु तुम अपने वे परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे पर रखकर हृदय की व्यथा शांत कर दोनम शोकनाशनम स्वरित सुच चुंबितम इतर रागभि स्मारणम नृणाम विस्तर वीर नाम वीर शिरोमणि तुम्हारा अधरावृत मिलन के सुख को आकांक्षा को बढ़ाने वाला है वह विरहजन्य समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है यह गाने वाली बासुरी भली भांति उसे चूमती रहती है जिन्होंने एक बार उसे पी लिया उन लोगों को फिर दूसरे और दूसरों की आसतियों का स्मरण भी नहीं होता हमारे वीर अपना वही अधरामृत हमें वितरण करो पिलाओ जड़ दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो तब तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक क्षण युग के समान हो जाता है और जब तुम संध्या के समय लौटते हो तथा घुघरालो अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखारविंद हम देखती हैं उस समय पलकों का गिरना हमारे लिए भार हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि इन नेत्रों की पलकों को बनाने वाला विधाता मूर्ख है पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवान प्यारे सुंदर हम अपने पति पुत्र भाई बंधु और कुल परिवार का त्याग कर उनकी इच्छा और आज्ञाओं का उल्लंघन करके तुम्हारे पास आई हैं हम तुम्हारी एक एक चाल जानती हैं संकेत समझती हैं और तुम्हारे मधुर गान की गति समझकर उसी से मोहित होकर यहां आई हैं इस प्रकार रात्रि के समय आई हुई योतियों को तुम्हारे सिवा और कौन छोड़ सकता है हिच्छयोदयम प्रेम क्षण बृहदिक मुहूर्ते मुहते मनः प्यारे एकांत में तुम मिलन की आकांक्षा प्रेम भाव को जगाने वाली बातें करते थे ठिठोली करके हमें छेड़ते थे तुम प्रेम भरी चितमन से हमारी ओर देखकर कर मुस्करा देते थे और हम देखती थी तुम्हारा वह वक्षस्थल, जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती है तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है और हमारा मन अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है व्रज बनौक व्यक्तिरंगलूदन या तुम्हारी यह अभिव्यक्ति व्रज बनवासियों के संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली और विश्व का पूर्ण मंगल करने के लिए है हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भर रहा है कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दो जो तुम्हारे निजजनों के हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल कर दे। महिकर देहम स्नेश कर भी भी तुम्हारे चरण कमल से से हैं उन्हें हम अपने कठोर पर भी दर्दे दर्दे बहुत धीरे से रखती कि कहीं उन्हें चोट न लग जाए उन्हीं चरणों से तुम रात्रि के समय घोर जंगल में छिपे छिपे भटक रहे हो क्या कंकड़ पत्थर आदि की चोट लगने से उनमें पीड़ा नहीं होती हमें तो इसकी संभावना मात्र से ही चक्कर आ रहा है हम अचेत होती जा रहे हैं श्री कृष्ण श्याम सुंदर प्राणनाथ हमारा जीवन तुम्हारे लिए है हम तुम्हारे लिए जी रहे हैं हम तुम्हारी हैं इति श्रीमदभागवते महापुराणे पारमश्याम सीतायाम दसम स्कंधे पूर्वाधे रासक्रीलायाम गोपी गीतम नामक तुशोध्याय